ये राम सब कैसे बनेगा राम प्रातिपदिक क्या सूत्र से इतने तो से हो जाएगा किसी कैसे तो का हो जाएगा क्या सूत्र अतो न अतो तो मैं है ना देखो देखो पुस्तको देखो अतो है क्या अतउ उपध्याय अतो नहीं क्या सूत्र अतउपध्याय सूत्र से क्या होगा उपधा हाँ उपध्या कि वृद्धि होती है दीर्घ होता है वृद्धि करने वाले क्या सूत्र है घत करने वाले हम्मी संज्ञा घ ई सब शब्द बनेगा पुस्तक बंद करो जब पूछते तो हैं तो बोलना जरूरत है सब पुस्तक बंद कर देना ई हा ई हा बना सकते हो ई हाँ क्या सूत्र अप्रत्य हो ई हा क्या पुस्तक खोल जाता है क्या इतने फिर हम्म बन जाएगा चिकित्सा में क्या प्रत्येह क्या हम्म सन प्रत्यय होकर चिकित्सा धातु बन गया आगे चिकित्सा किसान बनेगा नहीं अजा देते हाथ तो से ही टाइप जाए सीधा ब्रह्मेश्वर पर नाई नहीं नहीं नहीं नहीं कोई है कोई है नहीं? पीछे नहीं। ये दोनों बता सकते हैं दोनों को छुआ कर बोल सत्य बोलो निकलेंगे निकलेगा क्या क्या सूत्र हो सूत्र से और होने के बाद ट्राप होता है शुक्र हो कैसे बनेंगे आप रसो है ना तो इस नहीं है ई सब दो दो ई सब आगे दो दो ना दो दू। हाँ ई सब दुष् दुष्कर्मी सैसे होगा क्या क्या ई दूध उपदेश से चार प्रत्यक्ष होता है पीतवा गया पीतवा से इस गया घुमास्ता पीतवा सैतवा सही नक्तवा सेठ से किसका निषेध होता है किसका निषेध होता है मालूम कित्तों का निषेध होता है किस सूत्र से नक्तवा सेठ लिखित लिखित्व इसमें क्या सूत्र लगा नहीं लगता है सूत्र <laughs> पुराना हो गया ना सूत्र <laughs> अरे लग नहीं पाता है इधर दर... नहीं लगता है लिखित लिखित में इसे क्या होगा लिखित लिखित शांतवा कैसे बनेगा शांतवा बोलो शांतवा ईट होने पर शांतवा बनेगा हम्म सांत्वा हितवा और हाथवा इसका फरक लेकर दिखाओ एक हितवा है और एक हाथ हितवा कैसे बनेगा हाथवा कैसे बनेगा ये सूत्र इतने अच्छे यहाँ तो किस धातु से बना के सूत्र और बनेगा किस सूत्र से बने यही बनेगा हित दूसरे धातु से ये लिखा क्या है धातु तो हाँ हो गया।, गया और कोई धातु से हो बनेगा हे तो दो धातु से बनेगा धा धातु से दुधान धान पसंद से बनेगा तो करने पर आ, धाक हो ही करने के लिए सतरो धा तेर ई और वहा धातु से करेंगे तो त्वी दो हो जाएगा और वहांग ग धातु से करेंगे तो क्या बनेगा हाथ अतः विभक्तिपदलिंग पणवचन मे प्रथमा बोलो सौने बोला बोलो प्रा प्रातिपद पदम पदम प्रतिपदम अर्ति प्राप्ति अर्थ प्रातिपद प्रातिपिकिंग हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि उसके बाद मात्र के साथ समास होता है प्रातिपदिकाथ लिंग परिमाण वचना नि एव अश्वपद विग्रह नित्य समास होता है एव के साथ विग्रह होगा किंतु मात्र हो रहेगा नित्य समास में अश्वप विग्रह अभिग्रह प्राण नहीं तो प्राण अश्वद विग्रह वृत्ति में जो शब्द रहता है उस शब्द से अन्य पद के द्वारा विग्रह होगा वृत्ति समाज से कही की वृत्ति बता सकते हो तो? वृत्ति क्या है इसे वृत्ति कौन है पूरा मिला करके पूरा मिल कर के वृत्ति है क्या है बोलो सर वो मालूम है बोलो वृत्ति क्या है मालूम पूरा मिलकर वृत्ति है या पीता केवल है हाँ इधर मानी कोई बताओ वृत्ति पीतानी अम्बरान्य सपिताम्बर इसमें वृत्ति कितने है पीतानी अम्बरान्य से एक ही है और दूसरी वृत्ति है ना इतनी एक ही वृत्ति है इस लाइन में वृत्ति पीतानी अम्बरान्य सपिताम्बर इसे वृत्ति कौन कौन है सपिता स पिताम्बर ये, ये एक वृत्ति ना कितनी वृती एक सपिताम्बर दो या एक वृत्ति उस लाइन में कोई है पीतानी अम्बरानी जैसे स पीताम्बर अभी दोनों रहो इसमें देखते थे नहीं वृत्ति किसके माले में है? नहीं हैं एक है कौन सा सब मिला के रखें हैं है? क्या बोलते हो समास वृत्ति कौन है समासवृत्ति वृत्ति कौन है पीत है या अम्बर है या पिता ने बस है वृत्ति वृत्ति क्या वृत्ति बोलो क्या हुँ? परार्था विधानम वृत्ति ऐसे में वृत्ति कौन है पीतानी अम्बराणी में वृत्ति नहीं है पीतांबर है वृत्ति पीतांबर वृत्ति है राजपुरुष ये वृत्ति है उसका विग्रह है पीतानी अम्बराणी यश्य परार्था विधान वृत्ति वृत्त्यर्थ अवबोधक वाक्य विग्रह वृत्थ अवबोधक वाक्य पहले आया है पहले मतलब जिन्होंने पढ़ा है इसमें पहले आया इसमें ना इसमें आएगा समझ जाने वाला हाँ जिसने समास पढ़ाए वृत्थ अवबोधक वाक्य को विग्रह कहते हैं राजुष ये विग्रह है वृत्ति राजपुरुष वृत्ति है, है समास वृत्ति अन्य वृत्ति भी है हैदंत कृति वृत्ति है जैसे पाचक पाठक आ गया इस वृत्ति है पीत सदैव जाएगा वृत्ति से बहुत ही कृतधिताधि यहाँ आगे आएगा नित्य समास के लिए जैसे अविवाह समास में आया राजीपम ये विग्रह हुआ वृत्ति क्या है उपराजम वृत्ति में शब्द है विग्रह में शब्द नहीं है समीप है वृत्ति में घटक जो शब्द पद है उपराज उससे भिन्न पद के द्वारा विग्रह हुआ इसको कहते हैं पद विग्रह अश्वकार क्या है घोड़ाया हाथी न स्व हित अश्व अपने पद को छोड़कर के अन्य पद से विग्रह होता है अपने पद है उपराजम उपराज दो उसे भिन्न हो गया समीप समीप को लेकर के विग्रह क्या राज्ञ समीपम इसको कहते पद विग्रह पूरा अश्व अपने विग्रह वृत्ति से सब को छोड़ करके अलग नहीं कोई एक पद भी यदि अन्य पद हो गया अशपद विग्रह हो गया इसमें इस प्रकार प्रातिपिकार्थ लिंग परिमाण वचना नहीं एव एव शब्द के साथ विग्रह हुआ किन्तु वृत्ति में एव शब्द नहीं वचन मात्रम वचन मात्र शब्द में थे मात्र आ जाएगा ये मयूर व्यंश का आदि सूत्र से समास होता है सूत्रांतरम अन्यत सूत्रम सूत्रनम ये भी मयूरव्यंशाद्रोता है ये भी प्रातिपदिंगपरिमाण वचना तस्मिन् प्रथमा प्रथम उपस्थित प्रातिपदिकार्थः नियता उपस्थित उपस्थिति रस्य नियत उपस्थित कोई पद उच्चारण पर अवश्यम भावी जिसकी उपस्थिति होती है जिन नियम जिसका भान होता है उसको कहते प्रातिपदिकर्थ प्रातिपदिक उच्चारण करने पर जिस अर्थ अवश्य उपस्थित हो जाता है घट प्रातिपद का उच्चारण करेंगे तो कितने संख्या है चार घट कितने घट है घट प्रातिपद कहें तो कितने घट है पता चलेगा संख्या नियत उपस्थिति का नहीं घट प्रातिपदिक उच्चारण करेंगे तो घट्ट शब्द का जो अर्थ उपस्थित हुआ वो प्रातिवेदिक्थ नियत उपस्थिति का अर्थ प्रातिवेदिक्थ और अर लिंग तट तटशब्द कहेंगे तो विभक्त नहीं आया केवल तट प्रातिवेदिक क्या लिंग है, है? पता नहीं तट तटी तटम सब पर होता है इसलिए प्रातिवेदिक अर्थ अलग लिंग अलग परिमाण अलग वचन अलग मात्र शब्द से प्रत्येक योग द्वंद्वान्ते द्वंद्व आदो द्वंद्वादो द्वंद्वान्ते सूर्यमाण पदम प्रत्येकम अभिस्य थे के अंत में होने से सबके साथ संबंध हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्र परिमाण वाचन वचन मात्रे वृत्ति में दिया प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे केवल लिंग का नहीं प्रातिपदिक अर्थ तो रहेगा लिंगमात्रा आदि आधिक्य के परिमाण मात्र वचन मात्र परिमाण मात्रे लिंगमात्रा आदि के परिमाण मात्रे वचन का अर्थ कर दिया संख्या संख्या मात्र से प्रथम आस प्रातिपेदिक अर्थ भान होगा आगे लिंग कहीं परिमाण कहीं वचन घट घट दो घट कहेंगे तो वहाँ परिमाण वचन संख्या गई है घट अर्थ भी है और अन्य सब प्रातिपदिक का अर्थ है कहें जैसे एक हो, दो संख्या वहान होता है और प्रातिपदिक अर्थ भी होता है तो इसमें प्रथमा है प्रातिपदिक प्रातिपदिकार्थ मात्र में उदाहरण उच्च ही उच्च शब्द है उच्च ही उच्च अव्यय है उच्च स्थान को उच्च ही कहते नीच नीचे ही ये भी अव्यय प्रातिपदिक प्रातिपेदिक अर्थमात्र का उपचार प्रथमा हुआ प्रथमा विभूति के सू का लोप हो गया अव्यय होने के कारण अव्यध आप पर लोप हो गया कृष्ण प्रातिपदिक अर्थ से सु आ करके विसर् हुआ कृष्ण बन गया श्री स्त्रीलिंग में स्त्री सदस्य लक्ष्मीधन श्री, लक, श्री ज्ञान विज्ञान ये प्रातिबदकता का अवचान हो गया लिंगमात्र लिंगमात्र आधिक्य तट तटी तटम तट सब्दाह नदी के किनारे तट है ये किनारे तट होता है उसमें पुलिंग है तट है तटी नपुंसक तट तटी तटम त्रिलिंग मात्रा अधिक्य परिमाण मात्रा अधिक्य में द्रोण गृह द्रोण परिमाण पहले माप करते थे लकड़ी से पीतल से लोहा से इसे मापते जैसे लीटर आज कल इसे मापते थे द्रोण ब्रीही मापने के लिए द्रोण परिमाण वचनम संख्या ब्रीही धान द्रोण परिमाण ब्रीही वचने संख्या संख्या होने से एक दो बह ये एक वचन एक के आगे सु दो शब्द के आगे औ बहु शब्द संख्या है बहुशब्द कैसे संख्या होती मान्य में है बहुगण बतुति संख्या संबोधन संबोधने <coughs> ये भी संबोधन अधिक कमी प्रातिपेदिक अर्थ रहेगा संबोधन अधिक हो तो ये प्रथमा हे राम यहाँ क्या विभक्ति है विभक्ति है प्रथम विभूति संबोधन प्रथम विभूति प्रथम है, है। कि सु कहाँ गया कैसिलोप हो गया है एंग, एंग एंग ह्रस्वादुद्धि ह्रसूकाल राम प्रथमागे कर्तरीपितम कर्म कर्त क्रियया आतम कारक कर्मस कर्ता आगे आएगा स्वतंत्र कर्ता कर्ता को जो इष्ट आपत में इष्टतम क्रिया के द्वारा धातु का अर्थ धातु में जो क्रिया है व्यापार उसी धातु व्यापार के द्वारा आप तुम प्राप्त संबद्ध प्राप्त करने के लिए इष्टतम कारक है कर्म कार कर्मसंज्ञ कार कार का कारक है करोति थी कारकम कारक शब्द का बनेगा कि धातु से क्या प्रत्येक करने पर नूल त्रिचऊ किस तरह से होगा ऐत्र क्या है नूल त्रिचौ से नूल प्रत्यय होगा ईवर नाक होगा अचुणित वृद्धि कारकम करोती कारकम करोती क्रियाम निवर्तयति जो क्रिया संपादन करता उसको कारक कहते क्रियाजनक जनकतम कारकतम क्रिया का संपादक कारक है कर्ता कर्म सब कारक है जो कारक का आपतम क्रिया से व्याप व्याप्त करने के लिए इष्टतम कारक हो कर्म संज्ञा चैत्र गच्छति, गमन क्रिया से प्रा आपतम है ग्राम उसकी कर्म संज्ञा होती चैत्रह करता है चैत्र ग्रामम गता है चैत्र कौन क्रिया कर रहा है चैत्र क्या किया कर रहा है गमन क्रिया क्रियाया क्रिया धातु है गम धातु गमन गमन धातु गम धातु के अर्थ गमन क्रिया क्रिया के द्वारा प्राप्त मिष्टतम हो जिसके साथ संबंध करना चाहता है ग्राम हम गचते तो ग्राम के साथ अपना संबंध करना चाहता है इसलिए वो ग्राम हो गया कर्म संज्ञा का कर्म संज्ञम कर्म संज्ञा य कारकस्य से कर्म संज्ञम संज्ञा को रस हो जाता है गोत्री उप्र सजन से आगे आएगा कर्म संज्ञाने पर सूत्र लगेगा कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सिया सूत्र है उससे अनुभूति आती है कर्म यदि उक्त नहीं तो द्वितीया भी होती अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सियात हरिम भजती हरिम भजते भजता तो शिव प्रत्यय आया इति प्रत्यय किस अर्थ में आया करता है भाव या कर्म किसमें करता अर्थ में कर्म मानेंगे तो क्या पति है भर्मणी क्यों नहीं होगा कोई यदि कहेगा भजत में ती प्रत्य है तो आप मान लोगे ना मना करोगे मना करोगे तो कोई हेतु बताओ क्यों नहीं कर्मणी क्यों नहीं तो पहले सार्वजनिक एक होने के पहले और क्या सूत्र लगेगा हाँ भाव कर्मणो हो सूत्र से क्या होता है, है? कर्म हो जाता है।, है।, है आत्मने पद होता है कर्मणि भाव में परसम पद प्रयोग नहीं होता है पद होता है परसम पद भजत में तीप आत्मने पद है कैसे पता चलता है परसम करके तीप उनसे परसम पद पता चला कोई पूछेगा तो क्या कहोगे यार तीप कौन से होगा व्याकरण पूछेगा कैसे पता चला परसम पद क्यों आत्मनिपद क्यों नहीं हैं शेरसा तो करते करते कौन से हो जाएगा हैं पद कौन से हो गया नहीं होगा क्या है वह तीप परसम पद है आत्मनिपद नहीं तंग आना पदम, तंग आने में नहीं आता है तंग प्रत्य हाँ में तीप आता है आने से आने से पद होगा नहीं तो लह परसम लह स्थान में परसम पर तो पद है परसम पद है तंग होता है आत्मनपद ये तीप है तो परसम पद है और आत्मनिपद होता है यदि भाव कर्म भाव में लकार कर्म में लकार करेंगे तो भाव कर्मणो लोक स्थान पर आत्मनिपद हो, हो जाएगा और आत्मनिपद होने के बाद कर्तर्य सप नहीं होता है भजते में सप है कर्तर्य कर्ता अर्थ में उनसे सप हुआ कर्म करें तो के यज हो जाएगा भज्यते बनेगा भजत में तिप प्रत्यय किस अर्थ में आया कर्ता अर्थ में जिस अर्थ में आया वो अर्थ तिप प्रत्यक के द्वारा उक्त हो गया तिप प्रत्येक के द्वारा क्या उक्त हुआ कर्ता उक्त हुआ कर्म उक्त हुआ इसे कर्तृवाच्य इसलिए कर्तवाच्य कर्त्य कर्ता वाच्य वाच्य में से ती प्रत्यय कर्तृ आया कर्ता अर्थ में या कर्ता उक्त हो गया तो कर्म भी उक्त हो गया कर्ता उक्त हुआ तो कर्म अनुक्त हुआ कर्म अनुक्त होने से श्रुतलगा कर्मणि द्वितीया हरिम भजती इसको यदि कर्म करेंगे कर्मणि करेंगे तो हरी पहले भज धातु से कर्मणी करेंगे क्या सो तो लगेगा भाव आत्मने आत्मनिपद तो आएगा फिर क्या सो तो लगेगा शारदी यक भज्य तटिता आत्न्यपदेरे तो भज्यते यहाँ किस अर्थ में भज्यते बना तो कर्म अर्थ में किस अर्थ में कर्म अर्थ हो तो क्या उत होगा कर्म उत होगा कर्म उत होगा तो कर्मणि द्वितीया द्वितीय से लगेगा तो वहाँ द्वितीय नहीं होगी तो क्या होगी हरि शब्द में उक्त हो गया कर्म उक्त हो जाएगा तो कर्म ही नहीं, नहीं लगेगा प्रातिबद्धिक अर्थमात्र प्रथमा हो जाएगी हरि भज्यते क्या पर होगा हरिर् भज्यते मया तोया हरिर् भज्यते ऐसा सब बनेगा स हरिम भजती तेन हरिर् भज्यते ये हो जाएगा यहाँ कर्म अनुक्त होने से द्वितीया हो गई अभी तेतु कर्माद प्रथमा यदि उक्त हो जाएगा कर्म हो तो प्रथमा हो जाएगी कर्ता भी उक्त हो जाएगा तो प्रथमा हरी सेव्यते हरि सेव्यते में देखो सेव्यती ये कर्मणी है सेव्यते सेवरी धातु है आत्मपद हो गया यक हो गया सेव्यते कर्म उक्त हो गया कर्म कौन है सभ्यत कर्म हरि ही सभ्यत में त तो कर्म अर्थ में तो आया कर्म है हरि तो हरी हे यहाँ प्रथम अभ्यूति होगी हरि सभ्यते कर्ता कौन है हाँ कोई कर्ता हो है तेन हरि सभ्यते चैत्र सभ्यत मया सभ्यतः तृतीया हो जाती है कर्ता में कर्ता में तृतीया करने के सूत्र आ गया आ गया क्या सूत्र कर्तिक कर्ण वो भी कर्ता कर्ण जो तृतीय है अनुतम या उत्तम अनु अनुबीत कर्ता करण तृतीय है लक्ष्म से बीत तो। से बीत से निष्ठा प्रत्यय हुआ कर्मणि तय कृत खड़ता शक्र धा से कर्मणि हो गया तट तो हो गया से बीत तो। सेवीतमय त तो तो प्रत्यय के द्वारा क्या उत होगा कर्म उक्त हुआ कर्म उक्त होगा तो कर्म अनुत कर्मानुतन नूतन तो कर्म में द्वितीय सूत्र लगेगा तो क्या विभूति होगी कर्म में प्रथम विभति यहाँ लक्ष्मिया सेवित प्रथम विहती है लक्ष्मिया लक्ष्मी यहाँ करता है कर्म है करता है करता है तृतीय होती होगी कर्म हरी लक्ष्म सेवित हरि जो पहले हरि से व्यत आया वो हरि की अनुभूति कर देना लक्ष्म्या सेवित कह हरी ही, हरी रीति से स समझ करके समझ ना लक्षित हरी कर्म कौन है हरी कर्म हरी है कर्म उक्त हो गया किसके द्वारा निष्ठा के द्वारा त प्रत्यय के द्वारा तो उक्त हो जाने से कर्मणि द्वितीय सूत्र नहीं लगा प्रातिप्त अर्थवा देव प्रथम हरी लक्ष्मी तृतीय लक्ष्मी से तृतीय किसी सूत्र से आएगी कर्तृकर्ण स्थितृती कर्ता उक्त है क्या सबित के द्वारा सेवित के द्वारा कर्ता ऊत क्या ऊत तो कर्ता अनूत है या तो कर्ता में क्या विहति होगी हो तृतीया कर्तृकर्णसृतिया लक्ष्म सबित तो. अकथित अदान अदादि अपादानादि विवक्षिता कारक कारकं कर्मसंज्ञं सैत कथित तो है कहा गया अकथितम न कथितम अकथितम अपना आदि विशेष ही अपादनादि विशेष अपादन संप्रदान आदि विशेष जो नहीं कहा गया विवक्षा नहीं की गई वो कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी किंतु सब धातु में नहीं कुछ धातु का परिगणन किया गया दुह्याच पच दंडि प्रछि चिब्रु सा सु जीमथ मुसाम दंड चिब्रु सा सुजीमत मु कर्मयुग सियाद कथित तथा सी कृसोहालोक यादेश हो गो किसको याद है याद है किसको बोलो हाथ उठाओ नहीं देख कर बोलो हाँ बोलो न नहीं रुक कोई याद है हाँ हाँ बोलो सो देखा दो कर्मयुग कर्मयुक्त कथित तथा सियाम अनुषेह दुह्याच पच दंड पचि जीब्रुषाजीमत कर्मयुक्त कर्मयुग सियाद कथित तथा सियाम बोलो दुह्याच पच दोह धातु हुई याच पच दंड रुधि प्रच प्रचन ब्रू सासु जी मथ मुस कर्मयुग से कथितम अकथितम कर्म, कर्म से युक्त तो होने पर अकथित होगा तो अकथित होने से अकथितंच तो से कर्म संज्ञा नी हृ कृष्ण ये भी गाम दुग्धि पय दिया है गो शब्द है दुग्ध दोहन करने के लिए अपादान अपादान विवक्षा करेंगे तो गो बन जाएगा किंतु इसका विवक्षा नहीं करने से पह कर्म है कर्मयुक्त दिया पह कर्म होने से गाम दुग्ध पय में गो की अपादान विवक्षा नहीं करेंगे तो इसकी कर्म संज्ञा होगी गो की गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी अकथित अंश क्या है कर्ता या कर्म है वो भी कर्म कर्म किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी पाया की तो कर्तरिपितम कर्म से पय की कर्म संज्ञा और गो की कर्म संज्ञा किस सूत्र से अकथितंचु यहाँ द्विकर्म को हो गया एक पय कर्म है एक गाम भी कर्म हो गया मुख्य कर्म है पय और गा हो गया जब अपादान विवेक्षा नहीं करेंगे कर्म संज्ञा होगी गाम दुग्धी पय वलिम याच दे वसुधान भगवान याचना करते वसुधा पृथ्वी को बलि तो यहाँ याचते जो मागनार्थ में बलि अपादान है किन्तु वास्तुतः तो मागने मात्र से बली अपादान नहीं है मागने के बाद वो दे तो अपादान विश्लेष होने पर विभा विभाग होगा तो अपादान होगा खाली माग देने से बलि अपादान कैसे हो जाएगा इसलिए यहाँ बलि में आचद्य वसुधाम में अपादन विवक्षा करके पंचमी नहीं कर सकते ही बलि से याचदे कहीं यदि कहा होगा ठीक नहीं भाष्यकार को नहीं मानते ऐसे का खंडन नहीं किया केवल मागने याचना करने मात्र से बलि अपादन नहीं है मागने मात्र से हो जाएगा और दे तो विश्लेष होगा तो अपादन होगा इसलिए यहाँ जो अविवक्ष तो कहा गया अभिवक्षा दो प्रकार है एक तो प्राप्त होने पर नहीं कहे तो अभिवक्षा और अन्यत्र अप्राप्त हो बिल्कुल प्राप्त नहीं तो भी अभिवक्षा इसमें थोड़ा सा दिया हुआ टिप्पणी में दूह दंड ची जी मत मुस अपनत्व तो की अभिवक्षा करने से कर्म होद धातु अधिकरण तो, तो अभिवक्षा नहीं कर्म ब्रू सास दोनों का प्रयोग हुआ अन्यत्र सर्वत्र अप... प्राप्ति रूपाय अभिवक्षा, अप्राप्ति है वहाँ अपादान की प्राप्ति ही नहीं बलि में कर्म ही है कर्म ही संज्ञा याची प्रच्छी और भिक्षी याचना पूछना भिक्षा भी मांगते हैं भिक्षा मांगने मात्र से जिसको मांगेंगे वो अपादान कैसे हो जाएगा देने पर अपादान होगा खाली कोई मांग देता है तो अपादान कैसे हो जाएगा इसलिए याची पृछि भिक्षु में यहाँ अपादान विवक्षा होती ही नहीं अपादन की प्राप्ति नहीं कर्म संज्ञा ही होगी बली में आचद्य वसुधाम बले है प्रयोग नहीं होगा तंडुलान उदनम पचती ये भी तंडुलान उदनम पचती यहाँ भी पश्चि धातु में दुह दंड ची जी मत मुस रुद्र ब्रु इनको छोड़कर के ये भी नित्य ही कर्म संज्ञा तंडुलान उदनम पचती तंडुले ही नहीं बनेगा ये नित्य प्राप्ति ही पचती कर्म संज्ञा गर्गान सतम दंड है गर्गान ये दंड है दंड में तो विवक्षा करेंगे तो अपादान विवक्षा करेंगे तो पंचमी हो जाएगी नहीं तो कर्म अकथितम से कर्म संज्ञा सतम है मुख्य कर्म गर्ग हो गया गौण कर्म ब्रजम गाम ये अवरुनधि ब्रजे अधिक तो विवक्षा करेंगे तो हो जाएगा सप्तमी रधिकर्ण विवक्षा नहीं करेंगे तो कर्म होने से व्रजम हो गया व्रजमें गोक रुकता है, है। मानवकम पंथान पृछति यहाँ मानव के नहीं होगा कर्ण की विवक्षा अथवा मानवकात का नहीं होगा यहाँ मानव के नृछिमसा जानना चाहता है किंतु वस्तुतः तो प्रच्छ धातु यहाँ कर्म संज्ञा है मानव कम ही होगा मुख्य कर्म है पंथानम मानव के गौण कर्म यहाँ अपादान आदि की प्राप्ति नहीं है मानव का या मानव के ऐसा प्रयोग नहीं होगा वृक्षम अवचनौती फलानी ये है वृक्ष आदि अपादन विवक्षा करें तो वृक्षात बनेगा फल को वृक्ष छटाता है तोड़ता है तो अपादन विवेक्षा नहीं करेंगे तो वृक्ष से कर्म संज्ञा फलानी की कर्म संज्ञा कर्तरिपी तत्म कर्म मुख्य कर्म है वृक्ष है गौण कर्म मानवकम धर्म ब्रूते शास्ति व मानवकम धर्मम ब्रूते धर्म कहता है शास्त्र में प्रयोग संप्रदान करेंगे तो मानवकाय प्रयोग होगा धर्मम ब्रूते मानवकाय काय धर्म शास्ति प्रयोग होगा संप्रदान विवक्षा नहीं करेंगे अकथितम से कर्म संज्ञा तो मानव हो गया धर्म मुख्य कर्म है मानव को गौण कर्म है शतम जयति जयति देवदत्तम जी धातु है जी जय यहाँ भी अपादन भी क्या करेंगे शतम जयति देवदत्ता देवदत्तम हो गया सतम ही मुख्य कर्म देवदत्त है गौण कर्म सुधाम क्षरनिधि मथनाति सुधाम यहाँ भी क्षीरनिधि चिरण को को मथुनाती अपादन विवेक्षा करेंगे तो पंचमी हो जाएगी सुधाम चिरण निधि मथुनाति अमृत के लिए मथन करते चिरणनिधि समुद्र देवदत्तम शतम उष्नाती शतम उष्नाति देवदत्तम शतम उष्नाति मुसते में ये भी अपादन विवेक्षा करेंगे तो देवदत्ता शतम उष्णाति शत मुख्य कर्म देवदत्त गौण कर्म अब व्यवकाना नहीं करेंगे तो कर्म संज्ञा होगी अकथितमच देवदत्तम नहीं तो देवदत्ताद होना चाहिए ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति बहति ग्रामम अजाम नयति यहाँ नियधातु नियतु नयति है तो ग्रामम अजाम नयती इसमें दुह दंड ची जी मत मुस गुरुशास में नहीं आया यहाँ भी कर्म ही है ग्राम में नहीं ग्रामम अजाम नयती नयती हरती करसती बहुत में थोड़ा भेद है नयत तो लेता है इसे बांध कर ले सता है हरत है कंधे में उठा कर लेता है और करसत नयत में सामान्य ले, ले लेता है कर्सत में खींच कर लेता है रज्जु बांध करके अरे बहुत में वाहन सकट आदमी ले लेता है तो बहुत ही बहुत प्राप्त है तो ग्रामम अजाम नहीं अजा मुख्य क्रम है ग्राम गौण कर्मे अकथित चंद्र सूत्र से इसमें से जो अकथित तो हुआ कुछ तो है विवक्षा नहीं करने पर और कुछ है विवक्षा होती ही नहीं क्योंकि वहां प्राप्ति ही नहीं ऐसा है थोड़ा आगे ग्रंथ में स्पष्ट करते है इसमें नहीं दिया तो याची प्रच्छी भिक्षय में कर्म संज्ञा ही वहां अपादन संज्ञा नहीं होगी टिप्पणी में दंड ची जी मथ मुस्त विवक्षा करेंगे तो अपधान संज्ञा नहीं तो कर्म संज्ञा रूद्ध में भी विवक्षा नहीं करेंगे तो अधिकण विवक्षा करेंगे तो अधिकगण सप्तमी नहीं तो कर्म में इस प्रकार संप्रदान विवक्षा करेंगे तो चतुर्थी नहीं तो कर्म संज्ञा अस अप्रातिभाव अवक्षा ये देखना अन्तेष्चर्वता कर्म संज्ञाएव इतिभा अ प्राप्ति नहीं कर्म संज्ञा ही होगी अन्य विवक्षा करेंगे तो अन्य संज्ञा हो जाएगी ऐसा नहीं है यहाँ जो धातुओं का परिगणन किया है अर्थ निबंधनयम संज्ञा अर्थ निबंधना यम संज्ञा अर्थ को लेकर के इसी अर्थ में अन्य धातु का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दुहादि धातु का जो अर्थ हो उन्हें अर्थ में अन्य धातु हो तो हो जाएगा इसका भी कहीं निराकरण किया गया वास्तव ऐसा नहीं कहकर के तो ये कहते हैं अर्थ को लेकर के बलिम भिक्षते वसुधाम भिक्षते यासे धातु का भिक्षा इसमें नहीं आया न भिक्ष है नहीं है तो अर्थ निबंधन लेकर के बलिम भिक्षते वसुधाम अगर मानव भासते भासते भाषते सास है गुरु है, है तो उसके अर्थ को लेकर के मानव काय भी कर सतें मानव कम धर्म भाषते अविधत्ते भक्ति इस प्रकार ब्रू के समान अर्थक होने चाहिए यहाँ भी मानव का शब्द अखथित सूत्र से कर्म संज्ञा को करके के द्वितीय हो गई तो द्वितीय ओसा ने